डियो मधुबन सैर्थ पॉइंट प्रस्तुत करता है शनिवार शाम पांच से छ बजे जुड़िया कदम बढ़ाने के लिए है रेडियो मधुबन एक सॉन्ग पॉइंट आठ में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज बात करते हैं विशेष करियर के बारे में जी हां करियर के बारे में हम लोग हर हफ्ते आपसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं तो आज हम लोग जिस विषय को लेकर आपके पास आए हैं तो ये बहुत ही नया करियर ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं नया इसलिए क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है यानी बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर किसी भी वेबसाइट से आप अगर सामान मंगाते हैं तो निश्चित तौर पे ये जो करियर है उसी में का एक है जिसको आज के ज़माने में कहते हैं ई कॉमर्स जी हां साथियों सही सुना आपने ई कामर्स इस विषय को लेकर हम लोग बातें करने वाले हैं ई कॉमर्स में आप अगर अपना अच्छा काम करना चाहते हैं इसको समझना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है करियर का ऑप्शन बन सकता है और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कमाई का जरिया हो सकता है नौकरी के साथ साथ खुद का भी बिजनेस स्टार्टअप करने का एक बहुत बड़ा विकल्प है तो आइए इस विषय को लेकर हम लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे लेकिन इसके पहले आइए आगे बढ़ते हुए समझने की कोशिश करते ई कॉमर्स है क्या? ई e कॉमर्स में कुछ लोग जैसे कि ई कॉमर्स मैनेजर स्टोर मैनेजर और ऑपरेशन एक्सपर्ट जैसे अलग अलग पोस्ट पोजीशंस इसमें होते हैं ये तेजी से बढ़ता क्षेत्र है जो व्यवहारिक कौशल और तकनीक को समझकर लोगों को जोड़ता है इसमें डिजिटल मार्केटिंग डेटा एनालिटिक्स इवेंट मैनेजमेंट और ग्राहक सेवा जैसे जिम्मेवारियाँ शामिल हैं जो एक गतिशील करियर, करियर बनाता है शुरुआत के लिए इंटर्नशिप पर एक बेहतरीन जो है तरीका हो सकता है इसे सीखने के लिए समझने के लिए तो आइए कैसे सीख सकते हैं कैसे समझ सकते हैं तो पूरी जो है जानकारी आज आपको मिलने वाला है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में मैं हूं आपका हम सफर आर जे रमेश सुनते रहोते रह है जो जी नमा का uh... नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार छोटे से ब्रेक के बाद ई कॉमर्स में करियर के लिए कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जिसके बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी है ई कॉमर्स मैनेजर पूरी ई कॉमर्स रणनीति वेबसाइट ऑटोमेशन और मार्केटिंग की देखरेख जो करते हैं उसे ई कॉमर्स मैनेजर कहते हैं दूसरा ऑनलाइन स्टोर के दिन प्रतिदिन के संचालन जैसे कि उत्पाद लिस्टिंग मूल्य निर्धारण और ग्राहक सहायता को संभालता है उसको कहा जाता है ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर और तीसरा ऑर्डर प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक शिपिंग और रिटर्न को प्रबंधित करना ये कहा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेशंस एक्सपर्ट इसके बाद एक और विकल्प दो और विकल्प है एक विकल्प ये भी है कि ई कॉमर्स परियोजनाओं को शुरू में अंत तक शुरू से अंत तक स्टार्टिंग टू एंड तक प्रबंधित करता है मैनेज करता है उसे कहा जाता है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मैनेजर और आखिरी में एक और विकल्प ये भी है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और डेटा उल्लंघन से सुरक्षा सुनिश्चित करना है यानी पूरे डाटा को संभाल के रखना है क्योंकि इसमें कई जानकारियाँ होती हैं उसे सुरक्षित रखने के लिए सूचना सुरक्षा विश्लेषक का भी काम आता है तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया और थोड़ा विस्तार से भी मैं बताने वाला हूँ अगर आप विद्यार्थी हैं टेंथ या ट्वेल्थ में हैं, तो ज़रूर कॉपी पेन दे बैठिएगा ताकि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है तो उसे नोट डाउन करें और आगे आप अपने करियर के लिए इसे चुन भी सकते हैं तो ई कॉमर्स करियर के लाभ क्या है अगर मैं बता दूं सबसे पहले तो ये आपके लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है अब देखिए ई कॉमर्स जो है एक तेजी से बढ़ता उद्योग है ये आपको नए कौशल सिखाने और अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है तीसरा इसमें व्यावसायिक कौशल और तकनीकी समझ का मिश्रण होता है जो इसे बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव यानी आकर्षित बनाता है आप अपना खुद का ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने के अवसर भी तलाश सकते हैं यानी कर सकते हैं तो शुरुआत कैसे करें यह भी आप सोच रहे होंगे इंटर्नशिप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करके अनुभव प्राप्त करें क्योंकि सबसे अच्छा ये तरीका होता है अगर आपको खुद का स्टार्टअप करना है तो पहले ऐसे ही कंपनीज में अपने आप को जो है अप्रेंडिस पे या इंटर्नशिप पर या छोटी सी नौकरी के रूप में भी आप कुछ समय तक दो तीन साल काम करके देखिएगा इससे आपको अनुभव मिल जाएगा फिर दूसरी एक और विकल्प ये हो सकता है कि ई कॉमर्स में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी आप बारहवीं के बाद कर सकते हैं तीसरा अपना खुद का एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू करने पर विचार करें या ड्रॉप uh, शिपिंग जैसे तरीकों से शुरू कर सकते हैं आप किसी कंपनी का माल लें और उसे शिपिंग के ज़रिए या कुरियर के ज़रिए आप उन तक पहुँचिए जिनकी वो uh, पार्सल है तो ये भी एक छोटा सा तरीका हो सकता है कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने तक मेन होता है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब वो समय पर चीज़ उनको मिल जाए तो अगर इस पर भी आप मास्टी करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा विकल्प मिल जाता है इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और सुंदर गीत सुनते हैं उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं आप सुनाए हैं मधुबन पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कुराते रहो बढ़ाने के लिए कै रे रेडियो मधुबन एक सौ आठ एफ में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे थे आज ई कॉमर्स पर तो चलिए मैं सबसे पहले ई कॉमर्स मैनेजर के करियर पथ में एक क्या क्या चीजें होना चाहिए वो बता देना एक डिग्री शुरुआत आपको लेनी है व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना है और फिर वरिष्ठ भूमिकाओं जैसे डिजिटल मार्केटिंग निदेशक या ई कॉमर्स बिक्री निदेशक में प्रगति करना शामिल है करियर में आगे बढ़ने के लिए विशेषज्ञ नेतृत्व कौशल और इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत अनिवार्य है चलिए इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर मैं पू बताऊँ आपको तो शिक्षा और योग्यता के साथ इन चीज़ों को आप ले सकते हैं सबसे पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मार्केटिंग या ई कॉमर्स सूचना प्रौद्योगिक या संबंधित क्षेत्र में आप डिग्री हासिल करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं दूसरा ई कॉमर्स में डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए जैसे मास्टर डिग्री आपको बड़े संगठनों में विशेष भूमिका के लिए योग्य बना सकता है तो मास्टर डिग्री लेना बहुत जरूरी है अगर लेते हैं तो अच्छा है या फिर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं या प्रमाण पत्र सर्टिफाइड कोर्स भी कर सकते हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफाइड कोर्स या फिर एस ई ओ गूगल एनालिटिक्स और विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रबंधन में आप सर्टिफाइड कोर्स यानी प्रमाण पत्र प्राप्त करके आप शिपिंग व इन चीज़ों के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो शुरुआत में जो है कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि ई कॉमर्स एसोशिएट डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट या फिर ई कॉमर्स समन्वय जैसी भूमिकाओं में आप काम करना शुरू कर सकते हैं दूसरा अनुभव के लिए जैसे मैंने शुरुआत में बताया था व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग अभियानों में वेबसाइटों के प्रबंधन या ग्राहक डेटा के विश्लेषण में आप विशेषज्ञ हासिल करें काम करके या अनुभव प्राप्त करने के लिए आप विशेष सोशल मीडिया मार्केटिंग या वेब एनालिटिक्स जैसे ई कामर्स के किसी विशेष क्षेत्र में आप हासिल कर सकते हैं प्रमाण पत्र काम करके भी और कोर्सेज करके भी तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी और चौथी बात मैं अगर कहूँ ई कॉमर्स में या ई कॉमर्स समन्वय के रूप में अनुभव के साथ आप ई कॉमर्स निदेशक या डिजिटल मार्केटिंग जैसे वरिष्ठ भूमिकाओं तक पहुँच सकते हैं इसके लिए आपको जो है दक्षता हासिल करनी होगी डिजिटल उत्पाद प्रबंधन या डिजिटल परिवर्तन सलाहकार जैसे भूमिकाएं भी उपलब्ध हैं जिसमें आप अपना रोल अदा कर सकते हैं आपको अक्सर कई परियोजनाओं को एक साथ मैनेज करना होगा जिसमें बिक्री डेटा का विश्लेषण करना होगा मार्केटिंग के जो बातें हैं उसमें नेतृत्व करना या टीम के साथ सुपरवाइज़ करने का भी काम अगर आपको आता है तो आप इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं तो ये सारे विकल्प जो मैंने बताया और इसकी खूबसूरती ये है कि कई बार ये डिजिटल होने के नाते आप घर से भी मैनेज कर सकते हैं आपको कहीं भी अगर बिजनेस करना हो तो आप बहुत सारे कंपनियों के साथ टाइप करके उनके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का जो ई शिपिंग का काम है वो आप कर सकते हैं ऑनलाइन भी कर सकते हैं आपके पास अगर किसी कस्टमर का डिमांड आता है कि आपको ये चीज़ें चाहिए और आपको वो चीज़ें कहां से मिलता है ये अगर पता है तो वहाँ उनको ये ऑर्डर प्लेस करके आप अपना परमीशन भी ऑनलाइन ले सकते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं है रहा ना कमाल की बात कि आप घर बैठे भी इन सभी चीज़ों को मैनेज अच्छी तरह से कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है इन चीज़ों का तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो पर करियर ऑप्शन सुनते रहो बहो या सिंधू आकर के अब ये धरा पल दया सिंधू आकर के अब ये धरा पल राजयोगी बना रहे महम्रदेव शांति का नारा गूंजे विश्व सारा ओम शांति से होगा जग में उजियारा ओम शांति का नारा गूंजे विश्व सारा ओम शांति से होगा जग में उजियारा आओ सुर में सुर मिलाए मिलके दिल से गाए सुर में सुर मिलाए मिलके दिल से गाए मिलके दिल से गाए ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति रणे हर लो अपने मन में खुद को आत्मा समझो तब से मिलन मनाने पावन पावन किरणे हर लो अपने मन में खुद को आत्मा समझो कब से मिलन मनाने ईता ज्ञान सुना ममता वो रहे एक धर्म बनाने वेदभाव वो मिटा रहे ओम शांति ओम शांति हर लव को है प्यारा ओम शांति का ही है हर दिल में बसेरा आओ सुर में सुर मिलाए मिलके दिल से गाए आओ सुर में सुर मिलाए मिल दिल से गाए मिलके दिल से गाएं ओम शांति ओम शांति नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बातें कर रहे थे हम लोग ई कॉमर्स के बारे में जी हाँ साथियों अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर का तो ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर का बहुत सुंदर मौका है जिसे ऑनलाइन बिक्री डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट के संचालन का प्रबंधन शामिल है इस भूमिका के लिए आप एक डिग्री हासिल करें आमतौर पर व्यवसाय या विज्ञापन में भी आप ले सकते हैं और मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल हो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक को आप अगर समझ लेते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा काम आ सकता है और इस करियर पथ में आप ऑनलाइन बिक्री के टेक्निक को विकसित करके वेबसाइट ट्रैफिक का प्रबंधन करने से ग्राहकों का बेहतर अनुभव जो है आप हासिल कर सकते हैं या उनको बेहतर अनुभव दे सकते हैं इसकी जिम्मेवारी अगर आप लेते हैं तो ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर आप बन सकते हैं इसमें कुछ चीज़ें बहुत जरूरी है जैसे कि एक ऑनलाइन बिक्री या ई कामर्स प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन की देखरेख करें जिसमें वेबसाइट का प्रबंधन उत्पाद लिस्टिंग और ग्राहक अनुभव शामिल है दूसरा आप अगर स्टोर मैनेजर बनते हैं तो बिक्री बढ़ाने और ब्रांड जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की एक सिस्टम बनाना होगा जैसे कि सी ई और सोशल मीडिया अभियानों को विकसित करके आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं तीसरा डेटा जो डेटा आपके पास है उसका उपयोग करके ग्राहक व्यवहार और बाज़ार के रुझानों को समझ कर, उसमें एक रणनीति बनाकर निर्णय लेने से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है कंपनी को भी चौथी बात यहाँ पर आता है सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए टीम के प्रदर्शन की निगरानी करें और कार्य को समय पर पूरा करें क्योंकि यहाँ पर मेन होता है डिलीवरी अगर आपने डिलीवरी का टाइम जो दिया है अगर कोई कस्टमर आज आपकी बुकिंग करता है और दो दिन के बाद अगर आपने उसमें ऑनलाइन दे दिया डेट उसी समय उसके पास वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए अगर उस समय पहुँच जाता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम आ सकता है जीने का ढंग सिखाने दुखों से बचाने जीवन सुखी बनाने दैवी दुनिया बनाने जीने का ढंग सिखाने दुखों से बचाने जीवन सुखी बनाने दैवी दुनिया बनाने आत्मज्ञान को साध कर करें सच साधना सद्विचार और सदाचार से करे यही आराधना ओम शांति लाएगा सर नया सवेरा ओम शांति से होगा सब में भाईचारा आओ सुर में सुर मिलाए मिलके दिल से गाए आओ सुर में सुर मिलाए मिलके दिल से गाए मिलके दिल से गाए ओम शांति ओम शांति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 जग में उजियारा आओ सुर में सुर मिला के दिल से गाए आओ सुर में सुर मिलाए मिलके दिल से गाए मिलके दिल से गाए ओम शांति नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ई कॉमर्स बिजनेस पर हम लोग बातें कर रहे थे इस करियर पर बातें कर रहे थे एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जिसमें किसी संगठन के नेटवर्क सिस्टम और डाटा को साइबर हमले और खतरों से सुरक्षित रखा जाता है उसको कहा जाता है सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ तो ये भी ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप इसमें अगर मास्टरी किया है तो ई कॉमर्स बिजनेस जो करते हैं उस कंपनी में आपको एक अच्छी पोजीशन मिलती है इंटरनेट पर जो बढ़ती निर्भरता आज के समय में लोगों की है तो इस क्षेत्र में अगर आप स्पेशलाइजेशन uh, किया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करता है तो एक uh, सूचना सुरक्षा विश्लेषक की जो भूमिका है ई कॉमर्स में वो क्या है वो मैं बताता हूँ संभवतः सुरक्षा खतरों और कमजोरियों को पहचानना और उनका मूल्यांकन करना दूसरा है साइबर हमलों से बचवाव साइबर हमलों से बचाव के लिए फायरवॉल और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर को स्थापित करके उसको इंस्टॉल करना और उसकी देख करना किसी सुरक्षा उल्लंघन या साइबर हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया देना उसकी जांच करना और उसे ठीक करना हैकर द्वारा उपयोग किए जाने वाले तकनीकों को समझना ताकि कमजोर कमज़ोरियों का पता लगाया जा सके और सिस्टम को अधिक सुरक्षा महसूस करा सके या मजबूती दे सके और संगठन के लिए सुरक्षा नीतियों को या मानकों को और रूपरेखाओं को बनाना और उसे लागू करना ये भी इसी सुरक्षा विशेषज्ञ का काम है दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की निगरानी के लिए नेटवर्क ट्रैफिक और डेटा का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है तो ये सब जो है एक सूचना सुरक्षा विश्लेषक का काम है तो इसमें आप अगर दक्षता हासिल करते हैं तो आप ई e कॉमर्स में अपनी जगह सुरक्षित कर सकते हैं तो चलिए मैंने चार प्लेटफॉर्म आपको बताए हैं मुख्य रूप से ई e कॉमर्स में वो आपको मैंने सबसे पहले बता दिया फिर से एक बार रिपीट करता हूँ पांच ऐसे विशेष पोजिशन्स हैं जहाँ पर ई e कॉमर्स में आप अपनी दक्षता के माध्यम से अपना करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं या खुद का भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो सबसे पहला ई कॉमर्स मैनेजर दूसरा है ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर तीसरा है ई कॉमर्स ऑपरेशन एक्सपर्ट चौथा है ई कामर्स प्रोजेक्ट मैनेजर और पाँचवा है ई e कॉमर्स में सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ तो इन पांचों ही अलग अलग विधाओं में अगर कहीं भी आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो जरूर बने और ई कॉमर्स के करियर को बहुत अच्छी तरह से आप फ्रेम अप करके अपने आ, फ्यूचर को ड्राइट करें इन्हीं शुभारशाओं के साथ ढेर सारी खुशियां आप सुन हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो प्रभु से मेरे सब अनुभव होते हैं गहरे बीत जुड़ी प्रभु से सी उनकी यादों में मिले सुख खने रे यार मिला है प्यारे प्रभु से मेरे सब अनुभव होते हैं गहरे सब अनुभव होते हैं गहरे ताओ प्यार है कितना सागर में ना होगा जल भी इतना कैसे मैं बताऊ प्यार है कितना सागर में ना होगा जल भी इतना जिनकी यादों से सांझ सवेरे दो में मिले सुख घने रे प्यार मिला है प्यारे प्रभु से मेरे सब अनुभव होते हैं गहरे सरंग डाला प्रभु स्नेह से हुआ मन में उजाला प्राणों में प्रेम का ऐ सरंग डाला प्रभु स्नेह से हुआ मन में उजाला किरण किरण आए वो सुने रे की यादों में मिले सुख घने रे प्यार मिला है प्यारे प्रभु से मेरे सब अनुभव होते हैं गहरे प्यार मिला है प्यारे प्रभु से मेरे सब अनुभव होते हैं गहरे जुड़ी प्रभु से ऐसी उनकी यादों में मिले सुख खनरे प्यार मिला है प्यारे प्रभु से मेरे सब अनुभव होते हैं गहरे सब अनुभव होते हैं गहरे सब अनुभव होते हैं गहरे